देवी भागवत सातवां स्कंद चवन को नेत्रयुक्त तरुण देखकर सरयाती का संदेह इंद्र के इस प्रकार कहने पर तपोभिमानी च्यवन जी कुपित हो उठे उन्होंने विधि विधिपूर्वक सोमरस अश्विनी कुमारों को दी तब क्रोध के आवेश में आकर इंद्र ने भी करोड़ों सूर्यों के समान चमकते हुए अपने अस्त्र वज्र को संपूर्ण देवताओं के सामने ही चमन जी पर चला दिया इंद्र के तेज की सीमा नहीं थी फिर भी उनके चलाए हुए वज्र को देखकर कर जी अपने तप के प्रभाव से उसे स्तंभित कर दिया साथ ही उन महातेज मुनिवर ने कृत्या उत्पन्न करके उसके द्वारा इंद्र को मरवा डालने के विचार से अग्नि में मंत्र पूर्वक आहुति देना आरंभ कर दिया उनकी तपस्या के प्रभाव से आहुति पड़ते ही कृत्या उत्पन्न हो गई उसका भयंकर प्रबल पुरुष के रूप में आविर्भाव हुआ था उस महान दैत्य के शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी उसका नाम मद मदर गए तो लंबे थे इन चारों के अतिरिक्त अन्य जो दाँत थे उनकी लंबाई भी बहुत अधिक थी उसकी दूर तक फैली हुई भयंकर भुजाएं पर्वत का सामना कर रही थी अत्यंत भयभीत करने वाली उसकी जीव नानव आकाश और पाताल को चाट रही थी उसकी असीम भयावनी एवं कठोर गर्दन जान पड़ती थी मानो पर्वत की चोटी हो नख बाघ के नख की तुलना कर रहे थे केसों की भयंकरता का पार न था उसका शरीर काजल के समान काला था मुख की आकृति अत्यंत भयंकर थी अत्यंत भय उपजाने वाले दोनों नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानव दावानल है उसका एक ओट पृथ्वी पर और दूसरा आकाश पर पहुंचा हुआ था। इस प्रकार विशाल शरीर वाले उस मद नामक दानों की उत्पत्ति हो गई। उसे देखकर संपूर्ण देवता डर गए। इंद्र के मन में भी आतंक छा गया। अब युद्ध करने की बात मन से जाती रही वह दैत्य वज्र को मुख में लेकर आकाश को व्याप्त करते हुए सामने खड़ा था जान पड़ता था मानो क्रूर दृष्टि वाला ये दानों त्रिलोकी को खा जाएगा निकल जाने के विचार से कुपित हो वह इंद्र के ऊपर टूट पड़ा हाँ अब हम मारे गए चाहते थे परंतु उनकी भुजाएं कुंठित होती अतः वे उसे मारने में असमर्थ रहे अब वज्रधारी देवराज ने काल की तुलना करने वाले उस दानों को देख कर सामूहिक समस्या सुलझाने में कुशल अपने आचार्य बृहस्पति का मन ही मन स्मरण किया स्मरण करते ही उदार बुद्धि बृहस्पति जी तुरंत वहां आ गए देखा महान विपत्ति जैसी दयनीय दशा में इंद्र उलझे हुए हैं कर्तव्य के विषय में कुछ समय तक मन ही मन विचार करके उन्होंने शशिपति इंद्र से कहा वासव मद नामधारी यह महान बलशाली दानों मंत्रों से अथवा बद्र से मार डाला जाए यह असंभव है क्योंकि चवन ऋषि की तपस्या का प्रतीक भूत या भयानक दैत्य यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुआ है देवेश यशत्रु मेरे तुम्हारे तथा देवताओं के रोकने से नहीं रुक सकता अतः तुम महात्मा चवन जी के शरण में जाओ वे अवश्य ही अपने द्वारा उत्पन्न की हुई क्रिया का शमन कर देंगे भगवती जगदम्बा के भक्त के रोष को विफल करने में कहीं कोई भी समर्थ नहीं हो सकता